नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम फोर एफ एम मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग मेरा गाँव मेरा अंचल में किसानों के साथ बातें करते हैं खेती से जुड़ी हुई बातें करते हैं कभी पशुपालन के बारे में बात करते हैं आइए आज के शो में हम लोग पशुपालन के बारे में ही बात करेंगे और आज के इस शो को सजाने के लिए डॉक्टर ललित ओरा जी एक वेटनरी चिकित्सक है पशुओं का डॉक्टर है बहुत ही अच्छा उनके पास अनुभव है काफ़ी समय तक गवर्नमेंट सर्वेंट बन उन्होंने पशु की सेवा की है डेरी के बारे में उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है और पशुपालन के बारे में भी अच्छी नॉलेज है तो वो सारी नॉलेज हम लोग आपको धीरे धीरे चैप्टर वाइज सुनाने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ललित ओरा का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में मधुबन रेडियो ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक ये के मौका दिया है मैं पहली बार आप सबके सामने आ रहा हूँ मुझे बहुत बेहद की खुशी हो रही है मैं अपने आप की थोड़ी पहचान दे दूँ तो मैं डॉक्टर ललित आर वोरा और मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में सचिवालय में काफ़ी सालों तक काम करता रहा मैंने पोल्ट्री में बायोलॉजिकल वैक्सीन प्रोडक्शन्स में रर रर वो टिका जो होता है वो टिका बनाने में मैंने बहुत सारा काम किया है और काफ़ी तजुर्बा मैंने लिया है तो वैसे तो देखा जाए तो मैं एक जैन बनिया हूँ तो पशुपालन व्यवसाय से इतना जुड़ा हुआ मेरा बचपन नहीं है लेकिन जैसे मैंने वेटरी में एडमिशन लिया और जैसे जैसे मेरी जानकारी आगे बढ़ती गई तो आज मुझे बेहद खुशी है कि मैंने ये पशुपालन व्यवसाय को चुना है और मुझे काफ़ी पशुओं की सेवा में बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी खुशी मिल रही है तो भाई और बहनों ये मैं अभी अहमदाबाद में रह रहा हूं और अभी मुझे ये चांस दिया है मधुबन रेडियो ने तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जी जी डॉक्टर ललित ओरा जी बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव सुनके और हमारे यहाँ के जो राजस्थान के गुजरात के किसान भाई हैं वो आपको सुन रहे हैं और उनके पास भी पशुधन होता है कई बार होता है कि मौसम बदलाव में पशु बीमार पड़ते हैं या पशु की देखरेख करने के लिए स्पेशल केयर करना पड़ता है तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपने अभी बताया वैक्सीन इन्वेशन के बारे में आपने बताया वैक्सीनेशन के बारे में जो टीकाकरण जिसको कहते हैं छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम लोग भी टीका लगाते हैं वैसे पशुओं को भी टीकाकरण करते डीवरमिन का वैक्सीनेशन करते हैं जिससे पशु को कोई बीमारी ना हो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे किसान भाइयों को कभी कभी इन चीज़ों की जानकारी का अभाव होने के कारण पशु कभी कभी मर भी जाते हैं तो ऐसा नुकसान उनको उठाना पड़ता मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में डॉक्टरी पेशा में ये पशु सेवा में या वेटनरी सेशन में कैसे आपका आना हुआ अच्छा ये जो वेटनरी सेवाएँ है पशुओं की सेवा है ऐसे ही मेरा एक दोस्त था वो दोस्त के साथ मेरी बचपन से पशुओं के बारे में जो डिस्कशन होती रहती थी चर्चाएं होती रहती थी उससे मुझे काफ़ी लगाव रहा और पूर्वजन्म का मेरा क्या ऐसा कैसा संस्कार रहा कि पशुओं के साथ ऐसे ही मैं जुट गया और जब पशु डॉक्टर बन गया तो मेरे लिए बेहद की खुशी है मैंने बहुत सेवाएं की गांव-गांव में मैं जाकर वो सरकारी जो अस्पताल में सेवाएँ देनी होती थी तो मैं हर रोज़ डेढ़ से दो किलोमीटर तक घूमता रहता था और पशुओं की सेवा में पशु सेवा ही प्रभु सेवा है यह स्लोगन मैंने पक्का कर लिया था और उससे मुझे बहुत बड़ी शांति मिल रही थी और एक सुकून मिलता था पशुओं की सेवा में क्या बात है? तो भाइयों ये जो पशुओं की सेवा है वो समझो भगवान की सेवा है वो प्रभु की सेवा है ये अपने मन में रखकर ही चलना है और ऐसे ही मैं आज चल रहा हूं तो मेरी तैतीस साल की सर्विस कैसे पूरी हो गई ऐसे मजाक मजाक में पूरी हो गई और खुशी खुशी में पूरी हो गई ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा है जी जी जी, जी। बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को भी बहुत खुशी हो रहा है आपके अनुभव को सुनकर और मैं चाहूँगा जैसे कि हमारे पशुधन को मैनेज करना होता है कई बार होता है कि हम लोग पशु ले लेते हैं लेकिन उसको ठीक से मैनेज नहीं करने की वजह से मुश्किलें आती हैं तो अब समझो एक किसान भाई हैं जिसको अपने पशुधन का मैनेजमेंट करना है तो कैसे करें प्रोफेशनली करने जाए तो वो कैसे करें तो भाई साहब आपने बहुत एक अच्छी बात बताई कि पशुपालन का व्यवसाय कैसे करना है नहीं, नहीं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो भारत देश है और भारत एक खेती प्रधान देश है नहीं, नहीं, तो खेती और पशुपालन का जो व्यवसाय है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ व्यवसाय है नहीं, नहीं, आज तक लोग यही मानते आए हैं कि ये एक सिक्का की दोनों बाजू है एक तरफ खेती है दूसरी तरफ पशुपालन है लेकिन अभी समय बदल रहा है भाई और बहनों ये समझ लो कि ये पशुपालन का व्यवसाय है वो पशुपालन का व्यवसाय ये परमानेंट व्यवसाय और अपना मुख्य धंधा के तरीके स्वीकार होंगे तो उसमें जो आमदनी मिल रही है वो किसी धंधे में नहीं मिलेगी देखो दिन प्रतिदिन खेती में क्या होता है कि जमीन दो भाई चार भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन कम होती जाती है हर एक आदमी के हिस्से में ज़मीन कम आती है लेकिन पशुपालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ जाता है उसमें थोड़ी सी भी अगर जगह किसी के पास है और पशुपालन का व्यवसाय करे तो वो रोकड़ या हिसाब से कैश कैश कैश उसको मिल सकता है और देखो ये अपनी माँ अपनी बहन अपनी बच्ची और कोई किसान प्रोफेशनली व्यवसाय करे या तो दो अपनी सर्विस के साथ साथ दो घंटा सुबह और दो घंटा शाम का टाइम दे तो भी वो रोकड़ या इनकम प्राप्त कर सकता है एक यही व्यवसाय है कि शाम को आप भैंस खरीदो सुबह में दूध दो और उसको बेचो डेयरी में तो रोकड़ कैश आपके हाथ में आ जाएगी कोई भी धंधा ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी रोकड़ी आमदनी हो सकती है इसीलिए भाइयों और बहनों मैं आपको कह रहा हूं कि ये पशुपालन का व्यवसाय को मुख्य व्यवसाय के रूप में स्वीकारना बहुत बहुत बहुत ही आवश्यक है तो भाई और बहनों और दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि पशुओं के आज तक हमने यही हमारे बुजुर्गों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आया है कि हमने क्या है कि जितना ज़्यादा जानवर संख्या बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए बड़ा किसान कहलाएगा लेकिन आज वो टाइम नहीं है पशुओं की छांट करनी पड़ेगी और जो पशु है उसको गुणवत्ता के आधार पर आपको रखना पड़ेगा तभी आपको आमदनी मिलेगी नहीं तो जो दो पशु कमाएगा और दस पशु रखोगे जिसकी कोई आमदनी नहीं मिल रही है तो आप घाटे में जाओगे फिर आपका इंटरेस्ट भी उस चीज़ में नहीं रहेगा इसीलिए मैं आपको बताऊं कि पाँच भैंस रखो दस भैंस रखो बीस भैंस रखो ऐसी भैंस रखो कि हर एक भैंस दिन का दस लीटर बारह लीटर चौदह लीटर आपको मिल्क मिलेगा दूध मिलेगा तो जिससे आपकी आमदनी ऐसी हो जाएगी हमारी गुजरात की जो बात करूँ तो अमूल डेयरी में आज दूध की नदी बह रही है क्यों बह रही है क्यों हमारी माताएं बहनें ऐसा एक व्यवसाय उसने स्वीकारा है कि खुद करती है और डेयरी में पैसा बढ़ती है दस दिन के उसका जो दूध का पैसा होता है वो बैंक में जमा होता है और एक महीने में दस पंद्रह भैंस रखने से चालीस हज़ार पचास हज़ार जैसी नेट प्रॉफिट चोखा मुनाफा कर सकती है और इसका इतना बड़ा फायदा है जो एक पढ़ा लिखा इंसान नौकरी करेगा इंजीनियर बनेगा तो आज दस हज़ार रुपया लेने में भी उसको बड़ी दिक्कत होती है और ये धंधा अपना धंधा है सुबह दो तीन घंटा टाइम दिया शाम को दो तीन घंटा टाइम दिया फिर आराम से मौज से अपने परिवार की अपनी संभाल करो और आराम से पशुओं का ध्यान रखो लेकिन पशुओं में एक चीज़ रखनी है कि पशुओं को अपना फैमिली मेंबर अपना कुटुंब का सभ्य समझकर चलो तो वही पशु तुम्हें माला माल कर देगा इसमें कोई भी नहीं है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग डेयरी बिज़नेस जो है कैश का बिज़नेस है इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं लेकिन इसके लिए वही मैनेजमेंट की बात आती है कि, कि किस तरह का पशुओं का चयन आप करते हैं अगर 10 20 आपके पास पशु है लेकिन उससे आमदनी नहीं होती है तो वो बिज़नेस नहीं होगा आपका लेकिन उसमें टाइम लगेगा लेकिन अगर आप पहले से ही चयन अच्छा कर लेते हो और उस हिसाब से आप ख़रीदारी करते हो, उन चीज़ों को अपने साथ रखते हो, उन पशुओं को रखते हो, जिनसे आपको दूध मिलता है तो वैसे आपको जो है नेट रोकड़ा कैश वाला बिजनेस आप अच्छी तरह से कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ज़रूर वो रेडियो मधुबन के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर आप मैसेज लिखिए अगर आपके पशु के लिए कुछ आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं अपना नाम किस पशु के लिए क्या पूछना है आपको आपको पूरा डिटेल आप भेज सकते हैं ताकि आने वाले एपिसोड में एपिसोड में में में हम विषय को लेकर ही ही इस वार्तालाप जवाब देंगे नाम के साथ में तो आशा करता हूं आप सभी ऐसा करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है जो जला जलेगा आखिरी सांस तक मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक कारवा है जो चले क्षतिज के पार तक कारवा है जो चले क्षतिज के पार तक झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम मुकाम कीजिए झुके नहीं ध्वजा सदा मुकाम कीजिए पर अनोखा है निली अपनी राह है राह पर अनोखा है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका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 जय yeah, का है प्रभु की एक पुकार है तीव्र वेग ऐसी बड़ो जगत रहा निहार है तीव्र वेग ऐसी बड़ो जगत रहा निहार है लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए नमस्ते दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए केवा पढ़वे थे तो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर ललित ओरा जी के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही है पशुपालन के विषय को लेकर जैसे मैनेजमेंट की बात उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके ऐसी बताया एक पशुओं का चयन ही मुख्य आधार है आपका बिजनेस का जिस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं इसके साथ में एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कई बार होता है कि पशुओं का हम लोग रख लेते हैं लेकिन उसका केयर जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं या बड़ा भी पशु हैं लेकिन उसका केयर बहुत ज़रूरी होता है तो जैसे कि छोटा बच्चा हो जाता है तो तब क्या करना पड़ेगा हमको ये थोड़ा सा बताइए स्मॉल कैफ का केयर कैसे करें अभी देखो जो बच्चा भैंस का हो या गाय का हो जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी बहुत संभाल इसमें करनी पड़ती है नहीं, नहीं, नहीं। तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी के आधे घंटे के अंदर उसके उसकी माँ का दूध पिला देना चाहिए तुरंत सबसे पहले तो ये करना है कि उसकी जो नाड़ है वो नाड़ काट के वो आयोडीन ऐसा कोई जो जो भी दवाई देसी हाथ में है नहीं, नहीं। वो दवाई उधर लगा देना चाहिए और बाद में बच्चा को ऐसा हल्का सा गर्म पानी से हल्का साफ करके उसके टॉवेल से पोछ दो और पोछने के बाद उसको माँ का जो आँचल है वो आँचल से सीधा लगा दो आधे घंटे के अंदर जो माँ का पहला दूध होता है वो बहुत शक्तिशाली और दूध रहता है और वही दूध अगर आधे घंटे में अगर बच्चा नहीं पीता है तो वो बच्चे की आत्मे ऐसा ऐसा छेद कुदरत ने बनाया है कि वो दूध पूरा एब्सॉर्ब हो जाता है और उसके इतनी इम्यूनिटी माना वो रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हो जाती है बच्चे में और ज़िंदगी भर वो जो बच्चा है वो अच्छी भैंस या अच्छा गाय बनकर आपको अच्छे से अच्छे आमदनी देती जाएगी तो पचास हज़ार साठ हज़ार एक लाख रुपया तक की ये एक तुम्हारी एक इनकम माना एक आवक का साधन पूरा पूरा हो जाएगा इसीलिए बच्चे की संभाल में सबसे पहले उसका जो डूटा है वो डूटे पे काट के वो दवाई लगाना है फिर बच्चे को ये जो कोलेस्ट्रॉल माना पहला मिल्क है वो माँ का पहला मिल्क पिलाना है और दूसरी बात बच्चा जब होता है तो बच्चे का जितना वजन है 5 -10 उससे फाइव टू टेन परसेंट उससे ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है ज़्यादा दूध पिलाने से उसको डायरिया हो जाता है उसका क्या है कीटाणु उसका ये एक्स चला जाता है उससे कीटाणु अंदर बन जाता है तो उसको वो सही तरह से पोषण नहीं मिलता है नहीं। वो कीटाणु सारा पोषण खा जाता है इसीलिए हर पंद्रह दिन पर पंद्रह दिन हर पंद्रह दिन पर आपको जो डीवर्मिंग माना जो कीटनाशक दवा है उसका डोज़ अपने डॉक्टर साहब से पूछकर कितना देना है उसी हिसाब से ज़रूर ज़रूर ज़रूर देना है और बच्चे की सबसे बड़ी संभाल ये करनी है कि बच्चे को ऐसा एक आवास के अंदर रखो कि जहाँ उजाला भी हो और अच्छी तरह से हवाएं भी चले और बच्चे को सुबह और शाम दो टाइम उसको माँ का दूध ज़रूर ज़रूर ज़रूर पिलाना है अगर माँ का दूध नहीं पिलाओ तो बच्चे की बचपन में जो परवरिश होनी चाहिए वो परवरिश नहीं होती है और आगे जाके वो अच्छी मां नहीं बन पाती है खुद तो ये संभल जरूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे सभी दोस्तों को या किसान भाइयों को जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें पता ही चल गया होगा कि हमें किस जगह पे किस समय कैसे काम करना है एक तो छोटा बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है उसको जो है आप बिल्कुल बहुत ज्यादा केयर करना है एक छोटे बच्चे की तरह उसकी संभाल करनी है और आधा घंटा तक उसके माँ के आंचल के साथ उसको रख देना है ताकि वो पहला पहला दूध जो है उस बच्चे को मिल सके और उसका जो है पोषण तत्व तो उसको पूरा मिल जाएगा और धीरे धीरे जो है आप उसको उतना ही केयर करना है जब छोटा है तो उसको केयर बहुत ज़रूरी है चाहे वैक्सीनेशन की बात हो सफाई की बात हो स्वच्छता की बात हो प्रकाश की बात हो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना जितना आप उनका अभी ख्याल रखेंगे बाद में वो आपका ख्याल करेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही डॉक्टर ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे टीकाकरण की बात आप बता रहे थे मुझे शुरुआत में तो ये टीकाकरण क्या है कैसे हम लोग पशु को टीका लगा सकते हैं या दे सकें देखो बहुत ही अच्छी अच्छी बात आपने बताई कि अगर आदर्श पशुपालन करना है इकोनॉमी के साथ माना आमदनी के साथ चलना है तो पशु बीमार नहीं होना चाहिए और बीमार न हो इसी कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर माना पहले से संभाल करनी अगर बीमार हो जाए बाद ट्रीटमेंट करो तो उसका दूध भी कम हो जाता है और पशुओं के पीछे खर्च भी बहुत मान पहले और चौमास ऋतु के बाद उसको कीटाणुओं की दवाई दे देना है और दूसरी बात एक सामान्य जो ताव है जिसे एच एस माना वो गढ़सुंडा नाम की बीमारी होती है वो पशुओं में चाहे जो ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उसमें बहुत ज्यादा होती है और ये जो रोग है वो चौमासा के अंदर मानसून के ऋतु में ही आता है अच्छा अच्छा अच्छा तो इसी टाइम आपको क्या करना है उससे पहले ही मई जून में उसको ये टीका करवा देना है साल में एक बार ये टीका करवाना है और दूसरा एक टीका है बीक्यू बीक्यू माना एक काड़िया टाव है और काड़िया टाव वो भी जीवलेन बीमारी है इसको ना हो इसीलिए आगे से प्रिवेंशन में उसकी साल में एक बार रसी होनी चाहिए वो भी जून महीने में रसी देनी होती है और दूसरा एक जो बीमारी है वो सबसे ऐसा बीमारी है जो पशुओं को मारता नहीं है वो पशुओं मरता नहीं है लेकिन जीवन भर वो परेशान होता है उसका जो उत्पादन है उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है और वो लंगड़ाते लंगड़ाते चलते हैं जिसे खरवा मोवासा बीमारी कहते हैं खरवा मोवासा एफ एम एफएमडी में कहते हैं इंग्लिश में और देसी भाषा में कहो किसान की भाषा में कहो तो उसको खरवा कहते हैं जो पशुओं की खरी होती है दो खरी के बीच में ये वायरस का रोग है और ये ऐसा खतरनाक रोग है जिसमें पशु मरता नहीं है लेकिन उसकी उत्पादन की जो क्षमता है वो उत्पादन की क्षमता इतनी डाउन हो जाती है और किसान को वो जो आवक है वो आवक में बड़ा घाटा पड़ता है तो उसमें रुचि जो है वो पशुपालन के प्रति वो मानसून के बाद साल में दो बार छोटा सा बच्चा है वो छः महीने का हो जाए तो तुरंत ये टीका लगवाना कभी नहीं भूलना चाहिए अगर खरवा की बीमारी आती है तो उनकी विकास भी नहीं होती है और जो बच्चा है वो बच्चा अच्छी गाय या अच्छी भैंस बनने में वो बड़ी मेहनत मांग लेता है और किसान को इतना आमदनी में घाटा हो जाता है इसलिए ये जो टीका है वो टीका समय सर नियमित रूप से ज़रूर ज़रूर ज़रूर करना है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को पशुपालन में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टीकाकरण की बात बच्चे से लेकर बड़े हो जब भी हर साल में छः महीने में चार चार महीने में टीकाकरण की आवश्यकता होती है तो उसके एक चार्ट बना ले आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ मिलकर पशु को दिखा के एक चार्ट बना लें और उसी चार्ट के अनुसार आप टीकाकरण हमेशा करते रहेंगे तो पशु बीमार भी, भी नहीं होगा और आपकी आमदनी भी अच्छी होगी तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आज के इस शो में हमने जैसे डॉक्टर साहब से बातें की हैं एक तो पशु मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की उसके बाद फिर छोटे बच्चे का केयर कैसे करना है और फिर हमने टीकाकरण के बारे में बात की ये तीन चीज़ें हमने आज पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश की हैं अगर इसमें से कोई चीज़ आपको अगर लगता है कि नहीं समझ में आए टीकाकरण के बारे में या छोटे बच्चे के केयर के बारे में या फिर पशु मैनेजमेंट के बारे में बिजनेस के बारे में मिल्क बिजनेस के बारे में तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम लिखिए और जो प्रॉब्लम है इन तीनों में से वो आप लिख के बेच सकते ताकि आगे आने वाले एपिसोड में आपकी बात आपके नाम के साथ हम उसका सोल्यूशन देंगे और अगले एपिसोड में हम लोग इसी विषय को लेकर पशुपालन में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे चल के जनरल हेल्थ के बारे में आपसे बातें करेंगे तो चलिए आज के इस शो में बस इतना ही और डॉक्टर ललित ओरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबका धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे बहुत शांति से और रुचि से सुना और ये रेडियो मधुबन ने मुझे ये जो प्लेटफॉर्म दिया है लोगों की सेवा का और पशु सेवा का तो इसके लिए मैं रेडियो मधुबन का भी और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ <laughs> चलिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को भी आगे चल के बहुत सारी जो प्रश्न होते हैं पशु से लेकर या फिर खेती से जुड़ा हुआ या बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे और हमारे किसान भाई इसी तरह अपग्रेड होते रहेंगे और अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और डॉक्टर ललित ओरा को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो शांति शांति शांति शांति mira ka परिवार